योग प्रदीप समाधि सूत्र दो विशेष विचार सूत्र दो योग के विषय को समझने के लिए चित्त के स्वरूप तथा सृष्टि क्रम का ज्ञान अति आवश्यक है इसलिए इसका कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन कर देना उचित समझते हैं मूल प्रकृति जड़ अलिंग परिणामनी तथा त्रिगुणमयी अर्थात प्रकाश क्रिया प्रवृत्ति और स्थिति स्थितिशील है प्रकाश सत्व का क्रिया रज का और स्थिति रोकना दबाना तम का धर्म है गुण अपने स्वरूप से ही परिणाम स्वभाव वाले हैं इसलिए इनका सत्ता मात्र साम्य परिणाम अर्थात सत्व से सत्व में रज से रज में और तम से तम में परिणाम इनके विषम परिणामों के प्रत्यक्ष होने से अनुमानगम्य और आगमगम्य है गुणों की साम्य परिणाम वाली अवस्था का नाम ही प्रधान अथवा मूल प्रकृति है यह परोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष न होने योग्य अव्यक्त गुणों का परिणाम पुरुष के लिए निष्प्रयोजन है पुरुष का प्रयोजन भोग और अपवर्ग है भोग गुणों के परिणामों का यथार्थ रूप से साक्षात्कार और अपवर्ग पुरुष की स्वरूपावस्थिति है बिना गुणों के साक्षात्कार किए हुए स्वरूपावस्थिति दुर्लभ है चेतन तत्व का शुद्ध स्वरूप जड़ तत्व से सर्वथा विलक्षण है जड़ तत्व के संबंध से उसकी ईश्वर तथा जीव संज्ञा है जड़ तत्व परिणामी नित्य और चेतन तत्व कूटस्थ नित्य है जड़ तत्व विकारी और चेतन तत्व निर्विकार है जड़ तत्व सक्रिय और चेतन तत्व निष्क्रिय केवल ज्ञान स्वरूप है जड़ तत्व में ज्ञान नियम तथा व्यवस्थापूर्वक क्रिया चेतन तत्व की सन्निधि मात्र से है अर्थात चेतन तत्व क्रिया का निमित्त कारण और जड़ तत्व समवायी अथवा उपादान कारण है समृष्टि जड़ तत्व के संबंध से चेतन तत्व की संज्ञा पुरुष विशेष अथवा ईश्वर है वह सर्वज्ञ सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है इसके स्वाभाविक ज्ञान द्वारा पुरुषों के कल्याणार्थ गुणों में विषम परिणाम हो रहा है जिससे सारी सृष्टि की रचना हो रही है जो इस प्रकार है पहला प्रथम विषम परिणाम महत्व में रजोगुण का क्रिया मात्र तथा तमो का स्थिति मात्र विषम परिणाम प्रधान रजोगुण और तमो का लिंग मात्र प्रथम विषम परिणाम महत्व है यही लिंग है और शिष्ट के नियमों का बीज रूप है इसी से सारी शिष्ट की उत्पत्ति होती है वह योग दर्शन के अनुसार समष्टि तथा व्यस्टिचित्त और सांघ के अनुसार समष्टि तथा बुद्धि है वेदांत में चेतन तत्व की महत् तत्व समष्टि चित्त के संबंध से हिरण्यग्रह और चित्त के संबंध से तेजस संज्ञा है यह चित्त व्यष्टि रूप से पुरुष के लिए गुणों का साक्षात्कार कराने का साधन है कहीं कहीं मन बुद्धि अहंकार और चित्त को एकार्थक और कहीं कहीं चार प्रकार के वृत्ति से इनको अंतकरण चतुष्टय कहा गया है अर्थात संकल्प विकल्प करने से मन अहमभाव प्रकट करने से अहंकार निर्णय तथा निश्चय करने से बुद्धि और स्मृति तथा संस्कारों से विचित्र होने चित्रित होने से चित्त सांख्य में महत्व के लिए बुद्धि और योग में चित्त शब्द प्रयोग हुए हैं सांख्य में बुद्धि में चित्त को और योग में चित्त में बुद्धि को सम्मिलित कर लिया गया है सिद्धांतात्मक होने से सांख्य में बुद्धि द्वारा सब पदार्थों का विवेकपूर्ण निर्णय करना और क्रियात्मक होने से योग में चित्त द्वारा अनुभव अर्थात साक्षात्कार करना बताया गया है फोटो लेने के प्लेट के सदृश ग्राह्य तथा ग्रहण सब प्रकार के विषयों को पुरुष को प्रत्यक्ष कराने के लिए चित्त दर्पण रूप है चित्त ही में सुख दुख मोहादि रूप सत्व रजस तथा तमस के परिणाम होते हैं चित्त ही का वृत्ति मात्र से सूक्ष्म शरीर के साथ एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना आवागमन होता है असंग निर्लेप पुरुष केवल इसका दृष्टा है इस चित्त में ही अहंकार बीज रूप से रहता है